कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के बारहवें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तेरहवे मंत्र का विचार आज होना है ब्रह्मज्ञान के आगंतुक प्रतिबंधों को बताने के लिए तृतीय वल्ली का प्रारंभ हुआ है अनेक आगंतुक प्रतिबंधों में एक कुतर्क नाम का भी प्रतिबंध होता है यह बुद्धिगत दोष है और ये जब तक बुद्धि में रहेगा तब तक नहीं हो पाता ब्रह्म साक्षात्कार तो उस कुतर्क का निराकरण करने के लिए आत्म एकत्व विषयक अनेक युक्तियां श्रुति बता रही है वे हैं कुतर्क के निवर्तक सूतरक। अब 12वें मंत्र तक कई एक युक्तियां बता करके तेरहवें मंत्र में भी युक्ति बताई जा रही है परमात्मा एक होने पर भी संसार दुखों से दुखी नहीं होगा और वह अकेला ही सब का नियंता हो सकता है सर्वात्मा हो सकता है इसे बताने वाली युक्ति दिखाई जा रही है तेरव्य मंत्र में भी तेरव्य मंत्र का अवतरण है किंच इत्यादि भाष्य में और इस भाष्य की अवतरण टीका है ईदानिम परमात्मनि उपपत्ति परमात्मन उपपत्तिदर्शनाथ किंच नित्य इति तो परमात्म उपपत्ति नि युक्ति दिखाने के लिए ये मंत्र है नित्यो निनादि तो इस मंत्र का उच्चारण कर लें नित्यो निचेतना बहुनाम बहु यो दधा का तम आत्मस्थम ये पश्य धीरा ता शाश्वती नेतरेशा की बताई जा रही है नित्यो अनित इन दो पदों से उपपत्ति उपत्ति युक्ति परमात्मा का निश्चय अनुकूल युक्ति इन इस मंत्र के पूर्वार्ध में तीन युक्तियां बताई जा रही हैं नित्यो अनित्याम से एक चेतनश्चेतना से दूसरी और एको बहुनाम यो विदधाती कामां से तीसरी ऐसी तीन उपपत्तियों से युक्तियों से परमात्मा का निश्चय कराया जा रहा है। तो नित्योअ्याम इसमें अनित्य शब्द का अर्थ है विनाशी पदार्थ और सभी विनाशी पदार्थों को जो उत्पत्ति काल में उत्पन्न करता है स्थिति काल में सत्ता देता है और लय काल में उनके लय का आधार बनता है आश्रय बनता है वह अनित्य नहीं है वह नित्य वस्तु है सभी अनित्य पदार्थ जिससे जिसमें लय काल में लीन हो रहे हैं वह अनित्य पदार्थों के लय का आश्रय परमात्मा विद्यमान है ये एक उपपत्ति नित्यो अनित्यानाम इससे बताई गई और श्रुति बताती हैं कि पूर्व कल्प में विलीन हुए जो पदार्थ है उन्हीं पदार्थों का पूर्व कल्प में जैसा रूप था नाम था ऐसा ही नाम रूप उत्तर कल्प में निष्पन्न होता है ऐसा श्रुति कहती है यथाधाता पूर्वम यथा अकल्पय यथा यथापूर्व अकल्पयत ये जो है परमेश्वर ने पूरो कल्प में जैसा जगत था ऐसे ही इस कल्प में बनाया है पूर्व नाम रूप सदृश नाम रूप वाला जगत इस कल्प में बनाया तो इस श्रुति से भी ये निश्चित होता है कि पूर्व कल्प में विलीन हुए पदार्थों का ही निष्पाद इस कल्प में हो रहा है पूर्व कल्प में जैसे उपाधि थी ऐसी ही उपाधि को ग्रहण करके वे पदार्थ निष्पन्न हो रहे हैं पूर्वकल्पीय ही इसका अर्थ है नष्ट होने वाले पदार्थ पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते संस्कार संस्कारात्मना रहते हैं और युक्ति भी ये बताती है यदि पूर्व कल्प में नष्ट हुए जो पदार्थ है प्राणी है उनका स्वरूपत ही विनाश हो जाए बिल्कुल ही संस्कारात्मना वे न रहे तो आ, पूर्व कल्प में नष्ट होने से पहले जिन कर्मों का अनुष्ठान प्राणियों ने किया लेकिन फल नहीं भोग पाए जिन कर्मों का ऐसे उनके द्वारा किए गए कर्म बिना फल भुवाए ही समाप्त हो जाएंगे यदि तो कृत विप्रनाश मानना पड़ेगा यानी किया हुआ कर्म बिना फल दिए ही समाप्त हुआ जिसने किया उसे कोई फल नहीं दे पाया यदि स्वरूपतः पूर्व में जो प्राणी थे पूर्व कल्प में उनका विलय मानेंगे नाश मानेंगे और इस कल्प में जो उत्पन्न हो रहे हैं वे पूर्व कर्ता रूप प्राणी नहीं हैं अपितु अन्य हैं नए हैं ऐसा मानेंगे तो इन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं अभी नए नए उत्पन्न हुए हैं प्रारंभ में तो प्रारंभ में सब एक जैसे तो होते नहीं हैं सुखी सुखी या दुखी दुखी शुरू से ही जगत में वैषम्य है तो जो सुख दुख मिल रहे हैं जगत के इस कल्प के प्रारंभ में प्राणियों को बिना किए हुए कर्म के ही फल स्वरूप मिल रहे हैं तो अकृत का अर्थ है जिन कर्मों का अनुष्ठान निजियों ने नहीं किया उन कर्मों का फलोपभोग उसे अकृत अभ्यागम कहा जाता है ये अकृत कर्मों का फलोपभोग और कृत कर्मों का विप्रणाश नामक दोष मानना पड़ेगा यदि पूर्व कल्प में विलीयमान प्राणियों का पूर्ण रूप से विलय होता है ऐसा मानेंगे तो ये दोष आता है और वो श्रुति का भी बाध होता है इसलिए श्रुति को अबाधित रखने के लिए और अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष से बचने के लिए मानना पड़ेगा कि पूर्व कल्प में नष्ट हुए जो प्राणी हैं वे स्थूल अभिव्यक्त नाम रूप से तो नष्ट होता है उपाधियों लेकिन अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में रहते हैं उनका शक्तिशेष रहता है शक्तिशेष यानी संस्कारात्मना अवशेष अवशिष्ट रहते, रहते हैं और वे ही फिर कल्पांतर में जब सृष्टिकाल आता है तो अपने अपने पूर्व कल्प में किए हुए अभुक्त कर्मों का फलोपभोग जिन भोगतनों से हो सकता है उन उन भोगतनों को ग्रहण करते हुए अभिव्यक्त होते हैं उनको अभिव्यक्त करता है परमेश्वर ऐसा मानना पड़ेगा तो ऐसा मानेंगे तो यथा यथापूर्वम अकल्पयत ये श्रुति भी उपपन्न होगी और अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश का प्रसंग भी नहीं आएगा इस कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले प्राणियों में जो वैषम्य दिख रहा है वह उनके द्वारा पूर्व कल्प में कृत जो विषम कर्म है उस कर्म के कारण है ऐसा कहा जाएगा इसलिए कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम नामक दोष का कोई प्रसंग नहीं है ये उपपन्न होगा तब जब प्राणियों का संस्कारात्मना प्रलय काल में भी अस्तित्व मानेंगे उसे शक्तिशेष लय कहा जाता है तो वह शक्तिशेष लय जिसमें हो रहा है वो सारे के सारे संस्कारात्मना प्राणी जिसमें प्रलय काल में स्थित होते हैं उन्हें सुरक्षित प्रलय काल में भी संस्कारात्मना जो रखता है वह विद्यमान है ऐसा यह नित्यो अनित इस वाक्य से एक युक्ति से निश्चय होता है वह निश्चय नित्यो अनित्याम इन शब्दों से मूल श्रुति में अपेक्षित है भाष्य में टीका में वह स्पष्ट होगा दूसरी युक्ति है चेतनशेतना ये जो अलग अलग चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात हैं व्यवहार काल में चेतन के रूप में भास रहे हैं अवभाषक के रूप में प्रकाशक के रूप में भास रहे हैं शब्दादि विषयों के भाषक के रूप में और जड़ रथादि के प्रवर्तक के रूप में प्रतियमान जो व्यावहारिक चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात हैं उनको चेतनस चेतनानाम इसमें चेतनानाम इस ष्यंत चेतना पद से लेना है चैतन्य हाँ, विशिष्ट कार्यकरण संघात हाँ, खाली मुर्दा शरीर नहीं जीवित शरीर वे पत्थरों की अपेक्षा व्यवहार काल में अलग चेतन करके भासते हैं। तो खाली जीव बिना शरीर के कार्यक्रम संघात के कुछ नहीं करता जो उपाधि है कार्यक्रम संघात उससे रहित होने से प्रलय काल में जीव कोई व्यवहार करता है क्या सुसुप्ति में सुसुप्ति भी नित्य प्रलय है ना इसमें कोई जीव का व्यवहार होता है क्या जीव तो रहता है इसलिए प्रवर्तक निवर्तक बनने के लिए जीव को प्रवर्तन निवर्तन रूप व्यापार करने के लिए आवश्यक होती है उपाधि कार्यक्रम संघात बिना कार्यक्रम संघात के जीव में कोई व्यापार नहीं हो पाता प्रेरणा भी उन्हें ही दे सकता प्रवृत्त होने की अनिवृत्त होने की अर स्वयं प्रवृत्ति निवृत्ति कर पाता इसलिए कार्यक्रम संघात में जो चेतना प्रतीत हो रही है व्यवहार काल में कार्यक्रम संघात है जड़ और उस जड़ कार्यक्रम संघात में जो चेतना प्रतीत हो रही है मानना होगा वह चेतना स्वरूपत जो चेतन है उसकी सन्निधि से है न कि स्वतः तो जैसे अदहाक जलादि में दहाकत्व यदि तो प्रतीत होता है तो मानना होता है कि स्वरूपतः दाहक अग्नि के संसर्ग से जो स्वरूपतः शीतल है जल वह भी दाहक बन जाता है दाहक जल में दहाकत्व प्रतीयमान जो दहाकत्व है यह व्ञापक होता है कि जल में अग्नि का संसर्ग स्वरूपतः दाहक अग्नि के संसर्ग से अदाहक जल भी दाहक बन गया उसमें दाहकत्व आ गया ऐसे स्वरूपत अचेतन चेतना रहित जो कार्यक्रम संघात है उसमें व्यवहार अवस्था में यदि चेतना प्रतीत होती है अवभाषकत्व तो प्रतीत होता है तो वह ये ज्ञापन करता है कि स्वरूपतः भौतिक होने के कारण चेतना रहित तो कार्यक्रम संघात में प्रतीयमान चेतना ज्ञापक बन जाती है कि स्वतः चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है उसकी सन्निधि से ही इसमें चेतना है स्वतः लालिमा रहित स्पटिक में यदि लालिमा प्रतीत होती है तो वह लालिमा है किसकी उपाधिभूत जो आपका जपा कुसुम है उसकी जपा कुसुम की सन्निधि से स्फटिक लाल प्रतीत होता है ऐसे स्वतः चेतन परमात्मा की सन्निधि से ही स्वत चैतन्यरहित कार्यक्रम संघात चेतनावान है ये उस चिद्रूप परमात्मा की युक्ति उपपत्ति निश्चाय तो यही तो बता रहा हूं मैं और क्या बता यही बताया हाँ हम्म परमात्मा को आत्मा को हाँ। हाँ। बस तो वैसे दाहकत्व अग्नि का है और अदाहक अग्नियों में क्या नाम जलादि में ऐसे भौतिक होने से जड़ कार्यक्रम संघात में चेतना वो परमात्मा की है तो चेतनस चेतना नाम तो एक दूसरी युक्ति हुई है तीसरी युक्ति बताई जा रही है कि यह ये कह बहुनान बहुनाम कामान तो जो परमेश्वर कर्मफल कर्मफल विधाता एक है। अनेक नहीं, नहीं तो भोक्ता कर्म कर्ता तथा भोक्ता प्राणी तो संसार में अनेक है। अनेक कर्तृ भोक्तृसुक्त प्रपंच का विशेषण अनेक कर्त भोक्तृ संयुक्तस्य जन्मादेश में अश पदार्थ को बताते समय नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य विशेषण है ये संसार कैसा है इसमें अनेक कर्ता भोक्ता है यानी जीव कर्म करने वाले भी अनेक है और उनका फल भोगने वाले जीव भी अनेक हैं। तो उन अनेक जीवों के जो कर्म फल हैं वे सभी के सभी कर्म और कर्म फल तुरंत कर्म किया और फल मिला ऐसे नहीं होते कुछ कुछ कर्म होते हैं दो प्रकार के कर्म है ना। तत्काल फल देने वाले और व्यवहित फल वाले भोजनादि लौकिक कर्म है उनका फल सुधा की निवृत्ति तृप्ति तत्काल है कर्म की समाप्ति के साथ साथ फल मिलता है जिन कर्मों का उन्हें कहा जाता है तत्काल फल वाले तो कर्म की समाप्ति के साथ ही साथ भोजन के समाप्ति के साथ ही साथ उसका फल सुधा की निवृत्ति तृप्ति होती है और कर्म जो कृषक होता है किसान होता है खेती बाड़ी करता है तो उसका फल चार महीने बाद पाता है ये नहीं कि फसल अभी बोई और जैसे बोना पूरा हुआ तुरंत फसल आ गई वो व्यवहित फल वाला लौकिक कर्म है ऐसे शास्त्रीय कर्म भी दो प्रकार के तत्काल फल वाले और व्यवहित फल वाले तो जो व्यवहित फल वाले हैं उनका आप फल तो मिलता है जन्मांतर में तो लोक में जो व्यवहित फल वाले सेवादि कर्म होते हैं वे सेवादिक कर्म उनका फल और उनका देशकाल निमित्त का जो ज्ञाता है शव्य उसके द्वारा प्रदीयमान फल वाले होते हैं कर्म ऐसे ही प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले जो व्यवहित फल कर्म है पूर्व कल्प में प्राणियों ने कर्म किए और फलों को भोग का समय आता है तो भूल भी जाता है व्यक्ति उसमें तो सामने परिस्थितियां आती हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता कि ये कौन से कर्म का फल हम भोग रहे हैं किस समय किया था इस फल का हेतुभूत कर्म ये उसे याद नहीं रहता और ये नहीं होता कि दूसरे ने किया और हमको भोगना पड़ रहा हो हमारा ही अपना पूर्व में कभी न कभी किया हुआ कर्म इस समय फल दे रहा है इसलिए मेम्न स्त्रोत्र मेम्न स्त्रोत्रकार कहते हैं कि क्रतो सुप्ते जाग्रत तमसी फलदाने क्रतुमताम कहते हैं कर्म करने वाले तो कर्म करके भूल जाते हैं लेकिन पुष्पदंताचार्य जी शिव जी को कह रहे हैं कि तुम आप कर्म करने वालों के कर्म का फल जब तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता तब तक जगते रहते हो का अर्थ है उस कर्म को याद रखते हो कि इस जीव ने इस समय यह कर्म किया है और इसका फल होगा भविष्य में इस समय इस देश में इन निमित्तों से कराना है ये याद रखना भगवान का जगना है और इसीलिए ये सारी व्यवस्था चल रही है तो अनेक जो भोक्ता है उनके द्वारा किए गए जो व्यवहित फल वाले कर्म है उन कर्मों का फल यहां पर कामान शब्द से लेना है जो एको बहु नाम यो विदधा कामान इसमें काम शब्द का अर्थ है कर्मफल तो ये जो कर्म फल है कर्ताओं के द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है परमेश्वर के द्वारा तो यो एक शब्द से लेना है जो अरोप कर्म फल देने वाला परमेश्वर वो बहुत नहीं है वो एक है और संसार के सारे प्राणियों को मृत्युलोक के भी अंतरिक्ष लोक के भी और स्वर्गलोक के भी प्राणियों को उनके अपने अपने कर्म के अनुसार उनका जो असाधारण देश कर्मफल का निमित्तभूत असाधारण देश असाधारण काल और असाधारण निमित्त है। उन निमित्तों के माध्यम से उन्हें प्रदान करता है वी दधाति प्रयचति प्रयती का अर्थ है, है दधाती देते हैं तो बहुनाम नाम बहुनाम भोक्तृण नाम।, नाम। कामन कर्मफला कर्म फला कर्म तो अनेकों भोक्ताओं के द्वारा पूर्व में किए हुए जो कर्म हैं उन कर्मों का फलों को भोग कराते हैं एक ही परमेश्वर उन सब प्राणियों को इसके लिए बहुत परमेश्वर को कष्ट होता होगा तो भाष्य में भस्कर भगवान कहेंगे अनायास्यना वे अनायास करते हैं बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता परमेश्वर को कौन से प्राणी का कौन सा कर्म किस समय किया हुआ है और उसका क्या फल है क्या देश है क्या निमित्त है क्या का समय है ये सब जानने में परमेश्वर को कई कंप्यूटर की कोई फाइलें खोल करके तुरंत ऐसा ये देखना नहीं पड़ता उनका कंप्यूटर हमेशा खुला ही रहता सब जीवों की फाइलों का और उन्हें एक साथ सर्वज्ञ है ना और सर्वशक्ति है तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति होने के नाते सारे संसार के सभी प्राणियों के सभी प्रकार के कर्मों का फल उन प्राणियों को देने के लिए परमेश्वर को कुछ भी आयास नहीं करना पड़ता प्रयास नहीं करना पड़ता बिना प्रयास के वह देता है जो देता है वह विद्यमान है ये यहाँ पर कर्मफल विधातृत्व रूपेन भी परमेश्वर की सिद्धि होती है युक्ति से निश्चय होता है ये यहाँ पर बताया गया तीसरी युक्ति है आगे कहते हैं कि तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंती धीरा तो ये धीरा तो जो विवेकी लोग तम यानी जो प्रलय काल में विलीन होने वाले कार्य का शक्ति शक्तिशेष लय का आश्रय है जिसमें लीन हो रहा है, और जो व्यवहार काल में अचेतन कार्यक्रम संघातों में चेतना का निमित्त है सन्निधि मात्र से और जो संसार के सारे प्राणियों को उनके अपने अपने कर्मों का फल प्रदान करता है वह सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्ति परमात्मा तम शब्द से ग्राह्य है तम आत्मस्थम और आत्मस्थ शब्द से शोधित तमर्थ को लेना और तम से लेना उस परमात्मा को शोधित तो तद अर्थ को तो वह मैं हूसा आत्मस्थ हो अर्थ है मैं अर्थम का अर्थ वह परमात्मा वह परमात्मा मैं हूं ऐसा ये धीरा अनुप्य जो धी विवेकी अनुभव करते हैं संशय विपर्य रहितो, साक्षात्कार कर लेते हैं मैं के रूप में उस परमात्मा का जो विवेकी उस साक्षात्कार का फल है तेषाम शांति शाश्वती तो शाश्वती शांति यानी नित्य आत्म स्वरूपा शांति उन्हें उपलब्ध होती है शांति है संसारोपरम उनका संसारोपरम होता है उपरति उनके जो हो परमात्मा का मैं के रूप में संशय विपर अनुभव करते हैं उन्हें उस अनुभव के फलस्वरूप संसार की आत्यंतिक निवृत्ति रूप शाश्वती शांति की उपलब्धि होती है वह निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होते हैं इतरेशम न तो इतर शब्द से ग्राह्य है अविवेकी जिनको उस अनित्य पदार्थों में नित्यत्व संपादक जो सत्ताहीन है उसे सत्ता प्रदायक अचेतनों में चैतन्य प्रदायक और भोक्ताओं को उनका फल प्रदान करने वाले परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव नहीं कर पाते परमात्मा स्वरूप का अज्ञान है जिनके बुद्धि में अविवेकी हैं जो उन्हें इतर शब्द से लेना उन्हें वह शाश्वती शांति उपलब्ध नहीं होती ज्ञानियों को शाश्वत शांति मिलती है अज्ञानी को नहीं यहां पर कहा गया इस मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है इसे देखिए नित्यो का कर दिया अविनाशी अनित्यानाम का अर्थ करते विनाशी नाम तो नित्यो अनित्यानाम इससे जो युक्ति बताई गई है उसे कह रहे हैं भाष् टीकाकार टीका को देखिए सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व अकल्पयत इति इत्या्रुते अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंग प्रसंगाच कल्पीना कल्पंतरे सजातीयेण उत्पाद प्रतीयते सदा सैत यदि विनाशीना भावना शक्तिशेषो लयस्यात तो ये कहते हैं सूर्याचंद्रमसो धाता यथा पूर्व अकल्पयत सूर्यचंद्रमा से उपलक्षित जो जगत है पूर्वकल्प में जैसा था ऐसा ही धाता शब्दित परमेश्वर ने इस कल्प में भी बनाया पूर्व कल्प सदृश ही उत्तर कल्प परमेश्वर के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा यह श्रुति कह रही है तो इस श्रुति से भी और ये अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंग का परिहार सिद्ध करने के लिए भी ये माना जाता है कि कल्पांतरीय भावना प्रलीनाना कल्पांतरे सजातीय रूपेण उत्पादक प्रतीयते कल्प में लीन हुए जो पदार्थ हैं वे ही फिर पूर्व पूर्वकल्पीय रूप जैसा रूप धारण करके इस कल्प में भी उत्पन्न होते हैं तो कल्पांतरीय भावान भाव शब्द का पदार्थ कल्पांतरीय से लेना कल्प, में जो पदार्थ थे तो पूर्व कल्प में लीन हुए जो पदार्थ कल्पांतर में यानी इस कल्प में उत्तर कल्प में स्वजातीय रूपे उत्पादक प्रतीय थे तो जो पूर्व कल्प में लीन हुए थे उन्हीं का रूपांतर से पूर्वकल्प में जो रूप था उसके जैसे ही रूप से फिर से उत्पत्ति प्रतीत हो रही है किससे प्रतीत हो रही है तो सूर्य चंद्र मसोधाता यथा पूर्वम अकल्पित यह श्रुति से और अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंग का परिहार से ये प्रतीत होता है पूर्व में विलीन जो जगत है वही पूर्व सदृश रूप धारण करके उत्तर कल्प में प्रकट होता है कहते हैं यह पूर्व पूर्वक लीन जगत का ही उत्तर कल्प में उत्पाद तब संभव है। सो तदा, शात, तदा तब शात संभव है। उत्पाद कब कहते यदि विनाशीना शक्तिशेषो शक्तिशेषोलय जो विनाशी पदार्थ हैं उनका शक्तिशेष लय होगा का मतलब संस्कारात्मना पूर्वकल्प में लीन हुए पदार्थों का अवस्थान माने जो स्थूल नाम रूप हैं वो तो लीन हो गए और अनभिव्यक्त नाम रूप से वे शक्ति शब्द से लेना अनभिव्यक्त नाम रूप दशा उनकी और उस अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में विद्यमान है प्रलय काल में भी वे पदार्थ ऐसा मानने पर ही उनका पूर्व कल्प सदृश पूर्व कल्प में जैसा रूप था उस रूप के जैसा रूपांतर ग्रहण करके उत्पाद संभव है शक्तिशेष लय मान्य पर इससे निकल आता है कि प्रलये तत यत्र सर्व ये सो अभ्युपगंतव्य तो अभ्युपगंत नित्योनित्याम से यह युक्ति बताई गई कि प्रलय काल में विलीन होने वाला विनश्यत का अर्थ है विलियमान। तो विलीयमान सारा जगत यत्र याने जिसमें शक्ति से समविलीय थे यानी संस्कारात्मना अवस्थित रहता है जिसमें जो संस्कारात्मना अनिव्यक्त नाम रूप दशापन्न जगत का आश्रय है जो सो अभ्युपगंतव्य उसका प्रलय काल में भी अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए ये नित्यो अनितनाम इन शब्दों से युक्ति बताई गई अब चेतनशेतनाम इस वाक्य से बताई गई जो द्वितीय युक्ति है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की बुद्धिमताम अपि ब्रह्मेन्द्रादीनाम परमानिमुख्यम्वा या बहिर्मुखा चेतना सापि उपलभ्यते सायर इति तो इत्यादि से ये कहा जा रहा चेतनना कि जो बुद्धिमान ब्रह्मा इंद्र आदि हैं ये भी परमानंद स्वरूप जो आत्मा है आभ्यंतर उसके अभिमुख न रह करके उसके अभिमुख को छोड़ करके यानी अंतर्मुखता को छोड़ करके बहिर्मुखा चेतना उपलब्ध है वे भी बाहर जगत में प्रवृत्त होते हुए देखे जा रहे हैं जो बुद्धिमान ब्रह्मा इंद्रादी है यानी अंतर्मुख परमा हा हित्वा का अर्थ है छोड़ करके त्याग करके हा अंतर्मुक्ता तो परमानंद अभिमुख्य है अंतर्मुखता परमानंद है अंतर्यामी परमात्मा और उसका अभिमुख्य है अंतर्मुखता उसके तो अंतर्मुख न रह करके अंतर्मुखता को त्याग करके बहिर्मुख हो जाता है ये देखा जा रहा है संसार में, में शब्दादि विषयों का ज्ञान शुरू में जो ये कहा ना अनात्मदर्शन एक आत्मज्ञान का एक आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है आगंतुक प्रतिबंधकों में शुरू में अनात्मदर्शन तो अनात्मा है बही और उनका दर्शन ये बहिर्मुक्ता है तो आत्मदर्शन छोड़ करके अनात्म दर्शन करते हैं है ना तो ये जो अनात्म पदार्थों का ज्ञान ब्रह्मादि जैसे बुद्धिमान पदार्थों बुद्धिमान प्राणियों को भी हो रहा है वे आत्मनिष्ठ नहीं हो रहे अद्वैत दर्शन न करके द्वैत दर्शन कर रहे हैं यह उनके नियंता का ज्ञापक है ये, ये ज्ञापन करता है उनके नियामक का अंतर्यामी का ये कह रहे हैं कि बुद्धि मताम अपि ब्रह्म परमानंद परमानदाभिमुख्यम हिता या बहर्मुखा चेतना उपलब्ध्यते सापि उपलभ्यते सा बहुर्मुख चेतना है यानी अनात्मदर्शन है गमयति ओ इनके नियंता का ज्ञापक बन जाती है चेतन चेतना नाम इत्यादि से बताया जा रहा है तो भाष्य में है चेतन चेतना नाम यानि चेतनाम ब्रह्मादिनाम प्राणी तो ब्रह्मादी प्राणी में जो चेतित्रित्व तो दिख रहा है यानि प्रकाशकत्व तो दिख रहा है ज्ञातृत्व तो दिख रहा है अनात्म वस्तु का ज्ञातृत्व अनात्म शब्दादि विषय प्रकाशकत्व जो दिख रहा है वह ज्ञापक हैं इनमें स्वतः चैतन्य न होने पर भी इनके चैतन्य का प्रयोजक कोई न कोई स्वतः चेतन रूप परमात्मा है इस अर्थ का ज्ञापक है ते कह रहे हैं कि चेतना नाम का अर्थकृतिया चेतनाम यानि व्यवहार अवस्था में चेतन करके जो प्रसिद्ध हैं व्यावहारिक ज्ञाता प्रमाता जीव ब्रह्मादि और प्राणी नाम, अग्नि निमित्तम इव दहाकत्व अनाग्निनाम उदकादीनाम तो जैसे अनग्नि उदकादि हैं इनमें तो दिख रहा है वह अग्नि निमित्तक है ऐसे जो स्वतः चैतन्य रहित ब्रह्मादियों में जो चैतन्य प्रतीत हो रहा है वह जिस आ, स्वयं प्रकाश चेतन परमात्मा के सन्निधि से है वह परमात्मा विद्यमान है ऐसी युक्ति यहां पर ज्ञापित हो रही है तो आत्म चैतन्य निमित्तम एव चेतव अन्य श्याम अन्य का अन्वय भी उप ब्रह्मादि नाम के साथ है तो आत्मा से अन्य आत्मा यानी परमात्मा अंतर्यामी और उस आत्मा से अन्य जो ब्रह्मादि प्राणी है उनमें जो चेतितृत्व हैं यानि प्रकाशकत्व हैं वह आत्म आत्मचैतन्य निमित्तक हैं जैसे अनग्नि जलादि में दाहकत्व दहाक अग्नि निमित्तक हैं ऐसे ब्रह्मादि जो आत्मा से अलग हैं अनात्मा हैं और उनमें प्रकाशकत्व तो है यदि चेतित्रृत्व तो है का अर्थ वह आत्मचेतन्य निमित्तक है उसका प्रयोजक आत्मा है नियंता आत्मा है टीका में एक वाक्य और है कि ब्रह्मादि संघातानाम वा चेतृत्व येतन्य निमित्त सो अस्त पर आत्मा ते ब्रह्मादि शब्दों के वाच्यार्थभूत जो ब्रह्मादि के कार्यक्रम संघात हैं उनमें चेतृत्व यानी प्रकाशकत्व जिस चैतन्य के निमित्त से है सो यानी वो चेतन परमात्मा अस्ति वो परमात्मा विद्यमान ब्रह्मादि शब्दों के वाच्यार्थभूत कार्यक्रम संघात में चैतन्य का निमित्त भूत परमात्मा विद्यमान है वो नहीं है ऐसा नहीं अब एक बहुनाम विदधा कामान ये जो पद है इसकी व्याख्या करते हैं द्वितीय पद की व्याख्या कर रहे हैं इत्यादि से भाष्य में और इस भाष्य का अवतरण है टीका में विमत कर्म फलम तत्स्वरूपादि अभिज्ञान दीयम व्यवहित फल्वात सेवा फलवत्या सी तो विमत कर्मफल यह पक्ष है विमत कर्मफल है जो व्यवहित फल वाला कर्मफल फल है व्यवहित फल है जिस कर्म का ऐसे कर्म का फल वो है विमत कर्मफल वह तत्स्वरूपादि अभिज्ञान दीयमानम तो तत्स्वरूपादि इसमें तत् से लेना कर्म और तत्स्वरूप कर्म स्वरूप कर्म का फल और कर्म फल का असाधारण देश असाधारण काल असाधारण निमित्त इन सब को जानने वाला जो है सारे प्राणियों के असाधारण देशादि को जानने वाला कर्म फल के असाधारण देशादि को जानने वाला वो सर्वज्ञ होगा और उससे दीयमान है प्राणियों का व्यवहित फल वाला कर्म का फल और व्यव... ऐसा क्यों तो कहते व्यवहित फलत्वात सेवा तो जैसे लो, लोक में सेवा रूपी कार्य का फल जो सेवादी को जानने वाला शव्य है उसके द्वारा प्रदीयमान है ऐसे प्राणियों के द्वारा किया हुआ व्यवहित फल वाला कर्म का फल भी आ, किसी उस कर्म को व्यवहार फल वाले कर्म को उसके फल को देश कालादि को जानने वाले के द्वारा ही वो मिलेगा फल इस युक्ति से कर्मफल विधाता जीवन से कर्मफलभोक्ता जीवन से अलग है वह सर्वज्ञ हैं ये निश्चित होता है इसे कहा जा रहा है कि किंच स सर्वज्ञ सर्वेश्वर है वह परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर है कैसे तो कहते हैं कामीनाम संसारी नाम कर्म फलानि कर्माप कामान यानी कर्मफलानी स्वाग्रह निश्च काम येको बहूनासन विदायानी प्रय्छति तो संसारियों के कर्म के अनुरूप कर्म फलों को और स्वाग्रह निने अपने अहनक भी कर्म फलों को, फलों को को देता है कर्म निमित्तक फल और ईश्वर के अनुग्रह निमित्तक फल जो अनुग्रह के पात्र पात्रभूत जीव है उनको देता है ईश्वर और वे जीव एक दो नहीं है अनेक है इसलिए बहु ना मैंने अनेके शाम वो फलानी विधा का अर्थ कर दिया प्रय छेदी तो अनेकों प्राणियों को उनके कर्मों का फल उनके कर्म के अनुरूप दे रहे हैं तो करते करते परमेश्वर को बहुत प्रयास करना पड़ता होगा क्या तो ऐसा नहीं है है न क्योंकि वह सर्वेश्वर है ना, सर्वज्ञ हैं सर्वेश्वर हैं इसलिए संकल्प मात्र से ही वह सब प्राणियों को उनके कर्मानुरूप फल प्रदान करते हैं संकल्प करने के लिए बहुत कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सत्य संकल्प है ना परमेश्वर इसलिए कि तम आत्मस्थम तो जो अनित्य पदार्थों में नित्यत्व संपादक है जो अचेतन में चेतना का निमित्त है और जो अनेकों जीवों के कर्मफल का बिना गलती के और अनायास प्रदाता है कर्मफल का वह तम शब्द से ग्राह्य है और उसे आत्मस्थम यानि मय के रूप में ये धीरा अनुपश्यंती उसका मय के रूप में साक्षात्कार करते हैं तेषा शांति यानी ऊपर शाश्वती यानी नित्या शाश्वती शब्द का अर्थ कर दिया नित्या नित्य शांति उनको मिलती है वह नित्य शांति है स्वात्मभूता एवं स्वरूभूत शांति मिलती है उनको स्वात्मभूता एवं सत न इतरेशा यानी अन एवं विधान अन एवं विध हैं अज्ञानी जिनको परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार नहीं हुआ उन्हें वह आत्महुता शांति उपलब्ध नहीं होती चौदहवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं